प्रयोगेनाज्वलित आकाशदेश शब्द वर्णास्त्री वर्ण 63 होते हैं अकारादि स्वरूपों का यहां पर वर्णन किया है अरस्व दीर्घ क्लुक 22 स्वर होते हैं उनमें रिवर्ण का दीर्घ नहीं होता है और ए आई ओ इनका अरस्व नहीं होता है इस प्रकार से ये बाईस वर्ण हो गए हैं पांच वर्ग हैं कवर्ग चवर्ग अवर्ग तवर्ग पवर्ग इन पांच वर्गों में 25 अक्षर हैं इनको इस रूप में भी स्मरण करके रखना होता है कप ध न इस प्रकार स्मरण करके रखना होता है जिससे आगे चल करके व्याकरण में बहुत लाभ होता है संधियों में लाभ होता है जब व्याकरण की प्रक्रिया जब हम समझते हैं उस समय लाभ देगा ये ऐसा स्मरण करना अंतस्थ चार है यलव और हैं श, स, ह, शईस अक्षर पच्चीस अक्षर सैतालीस यलव 51 और ऊष्म पचपन और विसर्जनीय जीवामूलीय उपद्मा अनुस्वार अरस्व दीर्घ अनुनासिक चिन्ह और ड अक्षर ये तिरसठ अक्षर होते हैं आगे स्वामी जी लिखते हैं उक्त वर्णों में वर्ग के वर्ण अकार आदि स्वर और कवर्ग आदि वर्गों के वर्ण व्यंजन कहते हैं बाईस स्वर कहा व्यंजन कहलाते हैं, कहला हैं। स्वर वर्ण शब्दों में शुद्ध स्वरूप से भी रहते और व्यंजनों के साथ में मात्रा रूप से भी आते हैं कि जो स्वर वर्ण है यह शुद्ध रूप में रहते हैं यानी इ, उ के जितने भी 22 स्वर हैं ये अपने शुद्ध रूप में भी रह सकते हैं और व्यंजनों के साथ मात्र, मात्रा के रूप में भी मिल सकते हैं मात्रा रूप स्वरों में जब व्यंजन मिलाए जाते हैं तब प्रत्येक व्यंजन बारह प्रकार से कहा जाता है उसका स्वरूप और संयोग चक्र अर्थात जिससे कि व्यंजन का परस्पर संबंध विदित होता है आगे लिखते हैं 12 अक्षरों का स्वरूप यह आपने बचपन में पढ़ा भी होगा 12 अक्षरों का स्वरूप यहां पर दिया है कवर को कवर के पहला अक्षर का इस वर्ण को रखकर के यहां पर मात्राओं को दिखाया है आप देख सकते हैं क का, का की की कु, कु, कु के कै, को कौ, कौ, कम कह। ये बारह अक्षरों का स्वरूप है संयोग चक्रम संयोग चक्रम यानी संयुक्त अक्षर अनेक अक्षर जब मिलकर एक अक्षर के रूप में आते हैं उसको संयुक्त अक्षर कहते हैं ककार यकार और अकार इन तीनों अक्षरों का जो संयोग रूप है क्या क च अकार यकार और अकार जिया कार्यक्रकार यकार और अकार तीनों को मिला करके यह। बीते हुए कलकुरकार और अकार ककार और विकार और री क्री और का और री मिलकर के क्लि पुस्तक मे कलनो जि है दीर्घ वा मे विचार कि पुस्तक में अंतर है क्या? क्री-क्री दोनों में? क्यानो मे स्वामि हा जी एके और दूसरे में दीर्घ आ, दोनों आ, जी, जी, जी, एक री री, है स्वामि स्वामि किमर्थं अस्य किं केवलम् अस्य नास्ति अर्थात् वर्णनास्ति सह तत्र के मिल्वा तर अर्थ आगछति अच्छा युति अर्थ तस्वीर और अकार तीनों को मिलाकर के क्वकार और अकार मिलकर केकार और अकार मिल मिलकर के संयुक् अक्षर कलायुक् स्वामी संयोग चक्र मे अक्षर इ संयोग चक्र मे ले सकते या कोवि अक्षर सकते न यो केवल उदाहरण मात्र है बहु सारे संयुक् अक्षर बनगे जी ज अक्षरं का स्वूप दिखाया है। एक का उदाहरण दिया है ऐसे ही संयोगी अक्षरों का दिया है इसी प्रकार बहुत सारे संयुक्त अक्षर बना सकते हैं जैसे यह ककार का स्वरों के साथ मेल करके स्वरूप दिखलाया गया है ऐसे ही खकार आदि वर्णों का स्वरों के साथ मेल और स्वरूप का विज्ञान बुद्धि से पढ़ने पढ़ाने वालों को लिख लिखा कर ठीक ठीक करना चाहिए ऐसे संयुक्त अक्षरों को भी अपनी बुद्धि से समझ करके जो लोक में प्रयुक्त होता है लोक में प्रयोग में आता है उन सबको समझ सकते हैं आगे लिखते हैं स्वरों का स्वर लक्षण स्वर किसे कहते हैं स्वरों का लक्षण किया जा रहा है ये महाभाष्य का वचन है महर्षि पतंजलि ने स्वर की परिभाषा अपने शब्दों में की है स्वयं इति स्वराह वहा समझी के कारण से एक का लोप हो गया है यानी यकार को यकार करके के फिर यकार का लोप हो गया है तो स्वयं राजंत इति स्वराह जिनके उच्चारण में दूसरे वर्णों के सहाय की अपेक्षा ना हो वे स्वर कहलाते हैं स्वरा स्वर किसे कहते हैं तो कहते हैं स्वयं राज जो स्वयं विराजमान होते हैं स्वयं अपने अस्तित्व में रहते हैं इनका आधार और कोई नहीं स्वयं ही अपने आप का आधार है जैसे पृथ्वी का आधार सूर्य है सूर्य का आधार आकाश गंगा है उसका दूसरा इस तरह का ऐसे हमारे आधार कोई ना कोई हैं पर ईश्वर का कोई आधार नहीं ईश्वर अपनी अपनी स्थिति में विद्यमान है स्वयं भू है स्वयं स्थित है ईश्वर उसका कोई आधार नहीं ठीक इसी प्रकार ये जो स्वर है ये स्वयं विराजमान ये भू है स्वर इसने कहा स्वयं राज ये जो स्वर शब्द है इसमें स्वी धातु पाठ आपके सामने होनी चाहिए धातुपाठध्यायी ये सब अपने सामने रखना चाहिए धातुपाठ में आप निकाल करके देख सकते हैं स्वी धातु और ये जो स्वी धातु है ये दो अर्थों को बताने के लिए है शब्दोपतापयोग शब्दोपतापयोग इससे स्वर शब्द बनता है शब्द को बताने के लिए ध्वनि के लिए आता है और उपताप कहते हैं रोग को रोग को बताने के लिए भी स्वीर धातु का प्रयोग होता है और शब्द ध्वनि के लिए भी स्वी धातु का प्रयोग होता है तो यहां रोग अर्थ तो है नहीं है यहां पर है शब्द को ध्वनि को बताने के लिए है यहाँ पर तो स्त्री शब्दोपतापयोग ये धातु है इससे स्वर शब्द बनता है और इसकी परिभाषा आप लिखना चाहे लिख सकते राजेश जी लिखेंगे स्वरियते स्वरीयते शब्दते स्वर्यत शब्दे उच्चार्यते ए भी ही। स्वर्यते, उच्चार्यते, व्यंजन एवते स्वर्यते, स्वर्यते एवं मतलब स्वर्यते, शब्द है उच्चारित होता है या उच्चारित होते हैं व्यंजनम ए भी ही। जिनके द्वारा व्यंजन बोले जाते हैं जिनके सहारे से जिनके माध्यम से जिनके सहारे से व्यंजन अक्षर व्यंजन वर्ण बोले जाते हैं उनको स्वर कहते हैं स्वयते शब्दते उच्चार्यते व्यंजनम ए भी का मतलब है जिनके द्वारा जिनके द्वारा व्यंजन बोले जाते हैं उनको स्वर कहते हैं अथवा स्वरियंते शब्द स्वरा स्वयमे स्वयंते शब्दंते स्वरा जो स्वयं ही बोले जाते हैं बिना सहायता के स्वरियंते स्वयमेवे स्वरा स्वर्यते शब्दते स्वयमेव ते स्वरा जो स्वयं ही बोले जाते हैं बिना सहायता के बोले जाते हैं उनको स्वर कहते हैं हाँ जी अब हम आगे बढ़ते हैं तो स्वरों का स्वरूप आपके सामने आया है स्वर का लक्षण किया है यहाँ पर स्वयं राजंत स्वरा मह पतंजलि ने किया है जो दूसरों के सहायता के बिना ही स्वयं प्रकट होते हैं स्वयं प्रस्तुत होते हैं स्वयं अपनी महिमा में विद्यमान रहते हैं उनको स्वर कहते हैं स्वरों की तीन प्रकार की संज्ञा दी है अगला एक सूत्र है ऊ कालो अच अरस्व दीर्घ प्लुत ऊ दीर्घ प्लुत मिलाकर के बोलेंगे तो इसको ऊ कालो झ्रस्व दीर्घ प्लुत स्वरो की तीन संज्ञाएं दिए जिनको हम कहते हैं अरस्व दीर्घ और प्लुत लोक में हम मोटी भाषा में छोटी ई बड़ी ऐसा दो विभाग करके बोलते हैं छोटी ई का मतलब है अरसव और बड़ी ई का मतलब है दी, दीर्घ और प्लुत का उच्चारण प्लुत का प्रयोग लोक में होता नहीं है यानी बहुत कम होता है और आजकल तो बिल्कुल नहीं होता है कहीं कहीं होता है लेकिन वो समझते नहीं इसको प्लुत कहते हैं। अधिक प्रचलन में छोटी बड़ी बस दो ही भाग विभाग प्रसिद्ध हैं। पर आज भी तीनों उच्चारित होते हैं अरसु का भी दीर्घ का भी और प्लुत का भी पर जो प्लुत का उच्चारण हम करते हैं हमें पता नहीं है कि इसको प्लुत कहते हैं जब लंबा करके जिसको बुलाते हैं वह प्लुत का उच्चारण होता है और हर घर में किसी को बुलाना होता है नाम लेकर के जब बुलाते हैं तो उस नाम के अंतिम अक्षर को थोड़ा लंबा कर देते हैं अगर मैं बोलू राजेश राजेश तो ये प्लुत है अंतिम जो अक्षर है इसको हम करके बोलते हैं तो एक स्वरों की तीन संज्ञाएं की हैं और अष्टाध्याय का यह सूत्र है ऊ कालो ध्रस्व और इस सूत्र को जब हम विभक्त करते हैं अलग करते हैं तो ऊ ऐसा बनेगा ऊ काल फिर है अच उसके बाद है अरस्व दीर्घ काल ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है ऊ काल फिर अच है यह भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है फिर उसके बाद अरस्व दीर्घ प्त भी प्रथम विभक्ति का एक वचन है ऊ अच अरस्व दीर्घ महर्षि पानी ने अरस्व दीर्घ और प्लुत को समझाने के लिए सूत्र बनाया ये जो ऊ काल है ये ऊ काल का मतलब ये मात्रा को बताने के लिए शब्द है ऊ कालाकाल का मतलब उकार नहीं है ये मात्रा को बताने के लिए ऊ शब्द का प्रयोग किया है ऐसा कहा जाता है बताया जाता है व्याख्या लोग बोलते हैं कुट आप जानते होंगे कुक्कुटा किसको कहते हैं मुर्गा को कहते हैं कुक्ट जब मुर्गा बोलता है प्रातःकाल जब उठते हैं गांव में आज बोलते हैं कुक्ट तो कु, कु, कु तीन बार बोलता है कुकुड़ कु ऐसा बोलते हैं पर वो तीन बार उच्चारण करता है पहले जब पहला जो उसका कु आ, होता है, वो छोटा होता है बीच वाला उससे थोड़ा बड़ा होता है और अंतिम वाला और लंबा होता है तो कु, कु, कु ऐसा वो बोलता है उसको कु काला शब्द से यहां पर दर्शाया है ऐसा व्याख्या लोग बताते हैं जो अरस्व है वो मात्रा से संबंधित है मात्रा और यह जो मात्रा शब्द है काल को बताने के लिए है काल यानी समय टाइम एकमात्रा द्विमात्रा और त्रिमात्रा एक मात्रा दो मात्रा और तीन मात्रा मात्रा शब्द काल के लिए आता है परिमान के लिए होता है वैसे मात्रा शब्द जो है परिमाण के लिए होता है वो परिमाण वस्तु के रूप में भी हो सकता है काल के रूप में भी हो सकता है समय के विषय में भी मात्रा शब्द का प्रयोग होता है परिमाण तो ये जो मात्रा है ये परिमाण को कहते हैं काल को कहते हैं आप अपनी नाड़ी को देख सकते हैं जो आपकी नाड़ी चलती है ना नाड़ी जब नाड़ी एक बार धक धक जब उसका जो चलना है तो आपको पकड़ में आएगा नाड़ी तो नाड़ी को पकड़ करके आप देखेंगे तो पता लग जाएगा अंगुष्ट के मूल की नाड़ी को आप देखेंगे उसकी गति को पकड़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा स्वामी जी यहां पर लिख भी रहे हैं अब देखिए स्वरों की हरस्व दीर्घ और क्लुप्त भेद से तीन संज्ञा हैं इनके उच्चारण समय का लक्षण यह है कि जितने समय में अंगुष्ठ के मूल की नारी की गति एक बार होती है उतने समय में हरस्व उससे दूने समय में दुने काल में दीर्घ दुगुने काल में दीर्घ और उसके तिगुने काल में प्लुप्त का उच्चारण करना चाहिए तो अंगुष्ठ के मूल जो डॉक्टर लोग पकड़ करके देखते हैं वैद्य लोग विशेष करके अंगुष्ट का जो मूल है जहां ये कलाई प्रारंभ होता है वहां पर नाड़ी को आप पकड़ करके देखेंगे तीन उंगलियां लगा करके आपको नाड़ी की गति में आएगी तो नाड़ी की जो एक बार जो गति होती है उतने काल में उतने समय को एक मात्रा कहते हैं जब दोबारा जब उसको आप जोड़ेंगे दूसरी गति को तो वह दुगुना काल होगा और तीसरी बार गति को आप मिलाएंगे तो वो तिगुना होगा तो अरसु का काल है, समय है वो इस प्रकार गणना काया गया है उसको अरस्तु केते मलुरेट उतनालग ढङ्गहर मात्री को गति उदाहरण मात्रि अल्प हना चे कात्रा मे चेत् उगना उसी गति को जब दुगुना करते हैं उतने काल को दीर्घ कहेंगे उस गति को तिगुना कर देते हैं उसको प्लुप्त कहेंगे यह इनके नाम है संज्ञा है यानी जितने काल में उस वर्ण को बोलेंगे उसको अरसु कहेंगे और उसके दुगुना काल में जब उसका उच्चारण करेंगे तो उसको दीर्घ कहेंगे उसके तिगुना काल लगा करके जब उसका उच्चारण करते हैं तो उसको प्लुप्त कहेंगे तो प्लुक में तीन मात्रा है दीर्घ में दो मात्रा है और अरस्व में एक मात्रा है तो ये स्वरों में ही होता है ये जो मात्रा है या अरस्व दीर्घ प्लुक ये स्वरों में होता है व्यंजनों में नहीं होता है इसलिए जितने भी व्यंजन हैं उनको अर्धमात्र कहते हैं उनको पूर्ण मात्रा नहीं होती उसमें अर्धमात्रा होती यानी स्वर का जो एक मात्रा स्वर है तो उसका आधी मात्रा व्यंजन की है व्यंजन की आधी मात्रा है और स्वर की पूर्ण मात्रा है तो सभी व्यंजन अर्धमात्र वाले होते हैं आधी मात्रा वाले होते हैं यह समझने का है क्योंकि जब वहां आप जाकरण में आगे पढ़ेंगे तो वहां कई बार इन मात्राओं को लेकर के चर्चा होगी यहां इतनी मात्रा है वहां इतनी मात्रा है तो वो मात्रा को यहीं से आपको समझना है कि मात्रा किस प्रकार होती है स्वरों में ही मात्रा होती है सभी स्वर पूर्ण मात्रा वाले हैं अर्थात पूरी मात्रा है उसकी अरस गए तो एक मात्रा वीर गए तो दो मात्रा और क्लो तो तीन मात्रा और सभी व्यंजनों की आधी मात्रा यानी वो आधी आधि मात्रा वाले हैं तो सूत्र ऊ काल अच अरस्व दीर्घ प्लुत अच का मतलब होता है स्वर अच का अर्थ व्याकरण में स्वर होते हैं ये जो अच आया है अच जो है स्वर वह स्वर कैसे होते हैं ऊ काल वाले होते हैं काल वाले होते हैं का मतलब है ऊ कान को तीन बार करना है ऊ उंग उंग उंग उंग एक मात्रा दो मात्रा तीन मात्रा तो ये ऊ काल का मतलब है एक मात्रा दो मात्रा और तीन मात्रा और एक मात्रा वाले अच को यानी स्वर को अड़स्ु कहते हैं दो मात्रा वाले स्वर को दीर्घ कहते हैं तीन मात्रा वाले स्वर को प्लुत कहते हैं यह इस सूत्र का अर्थ होता है एक मात्रिक द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक अच होते हैं यानी स्वर होते हैं ऐसा इस सूत्र का अर्थ है किसी को समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं धातु कैसे देखना था हाजी धातुपाठ में किस तरह देख सकते हैं आप दा, धातुपाठ में आप धातुपाठ पुस्तक खोल करके सबसे पीछे इंडेक्स दिया है सूची दी है धातुपाठ के अंत में सूची दी गई है सूची में जाकर के आकार आदि क्रम से आपको पकड़ना है जैसे अभी आपने स्वरों को समझना है तो स्वर में क्या धातु है तो उसमें आपको पता लग गया है, है आधा अर्धमात्रिक व अर्धमात्रिक और विकार पूर्णमात्रिक धातु है तो आप धातुपाठ के अंत में जो सूची है उसमें क्रम से सकार निकालिए और सकार में आधा सकार वाला क्रम को देखिए पकड़िए फिर स्वी मिल जाएगा आप ढूंढिएगा पता लगेगा और उसके अंत में पृष्ठ संख्या बताई गई और कॉलम संख्या बताई गई पृष्ठ संख्या और कॉलम संख्या पृष्ठ संख्या और कॉलम कॉलम का मतलब है वहां दो कॉलम में धातुए लिखी हुई पहला कॉलम और दूसरा कॉलम तो इस संख्या में अगर दो लिखा है तो दूसरे कॉलम में आपको ढूंढना है वहां कहां पर है उस पृष्ठ में दूसरे कॉलम में ढूंढना है अगर पहला कॉलम में है तो पहले कॉलम में ढूंढना है कि ये धातु कहां पर है आपको पकड़ में आ जाएगा भोवादिगन का है परस्मयपदी है मिल गया जी आपको मैं ये अभी देख हूँ वहाँ मैं देख लूंगी। आपने बता दिया ना मैं देख लूंगी अभी अभी देख लू आप ना स्वतंत्र पकड़ में आ जाएगा ना आपको जब जहाँ आपको लिखा सा, है आ, मिल गया ठीक है ना वहाँ पर शब्दों पतापयो ऐसा धातु है ध्वनि के अर्थ में उपताप कहते हैं रोग रोग के अर्थ में ये धातु है तो यहां रोग अर्थ तो है नहीं है यहाँ ध्वनि अर्थ है शब्द अर्थ है तो शब्द अर्थ वाली धातु है ये स्वी उससे अच प्रत्यय करके स्वर शब्द बनता है हाँ जी स्वर में आगे आपको? अभी स्वामी जी मैं घर को कल है, कोई बात कोई कल बात बात से देख देख इसी स्य प्रकाशनस्य पुस्तक धातु मम समीपे अस्ति रामलाल कपूर ख्या आपको पकड़ में आएगा पृष्ठ संख्या बीस पर है पृष्ठ संख्या हाँ तो वो, वो, पुराना प्रकाशन होगा आपका मेरे पास में नया प्रकाशन है हो सकता है प्रकाशन प्रकाशन का प्रकाशन क्रम का भी अंतर होता है ना मेरा तो नया प्रकाशन है दो में दो में ये प्रकाशित हुई पुस्तक दो हजार में प्रकाशित पुस्तक है मेरे पास में नया प्रकाशन है तो नये प्रकाशन में ये 20 20 है है — है. है और दूसरे पर मेरी में. जी मेरा भी के बीसृष्टम् Very ये नया प्रकाशन है, इसमें धातु प्रकाशन की है हो ना तो क पुस्तकामे से सबके हा जि नहीं यहां पर तो ये केवल मूल धातु के अर्थ दो बताए यहां पर एक तो ध्वनि के अर्थ में है धातु और एक उपताप कहते रोग अर्थ में रोग अर्थ में तो यहां पर लागू नहीं होगा यहां पर ध्वनि अर्थ में है तो जहां प्रसंग के अनुसार जो अर्थ जहां लागू होगा वही लेंगे अब हम आगे बढ़ते हैं ऊ का काल अच अरस्व दीर्घ प्लुत ऊ ये मात्रा के लिए उकाल शब्द है ऊ में तीन उ है उ काल ऊ काल ऊ काल यानी एक मात्रा द्विमात्रा तीन मात्रा ये मात्रा के लिए ऊकाल शब्द है और अच का अर्थ है स्वर जो स्वर है वो तीन मात्राओं से युक्त है अर्थात एकमात्रा मात्रा और त्री तीन मात्रा तो एक मात्रा वाले को एक मात्रिक कहते हैं एकमात्रिक स्वर द्विमात्रिक स्वर और मात्रिक स्वर एकमात्रिक स्वर को अरसु कहते हैं द्विमात्रिक स्वर को दीर्घ कहते हैं और मात्रिक स्वर को प्लुप्त कहते हैं इ स्रं के धर्म भी होते हैं इन के धर्म। धर्म का मतलब गुण इनकी विशेषता स्वरों की जो है अलग अल विशेषता स्रं की अल अल विशेषता या धर्म से भी कहते हैं। शब्द से भी कहते हैं। धर्म है अथवा गुण शब्द कहते है स्र्मै आगे के सूत्रो में बता स्वरों के उदात्तादि भी गुण हैं स्वामी जी लिखते हैं स्वरों के उदात्तादि भी गुण है उदात अनुदात स्वरित ये गुण है उनके उनकी विशेषता है स्वरों के तो अगला सूत्र है दसवां सूत्र है उच्च रुदा उच्च रुदात मुख्य रूप से तीन स्वर होते हैं उदात अनुदात और स्वर जब वेद मंत्रों का उच्चारण किया जाता है तो वहां पर स्वर होते हैं वैसे तो स्वर सभी जगह होते हैं संस्कृत में सभी शब्दों में स्वर होते हैं पर लोक में आजकल जब हम प्रयोग करते हैं संस्कृत का पठामी लिखा जो भी वह हम स्वर लगा करके प्रयोग नहीं करते व्यवहार काल में स्वरों को हम नहीं लगाते हैं जबकि पहली प्राचीन परंपरा में स्वर से युक्त भाषा का प्रयोग करते थे यानी स्वर लगा करके ही भाषा का प्रयोग करते थे और महाभारत के पश्चात या महाभारत काल से या उससे थोड़ा पहले भी हो सकता है या महाभारत के पश्चात भी हो सकता है यह स्वर प्रक्रिया लुप्त हो गई तो, तो भाषा में श्लोकों में सूत्रों में सब जगह स्वर लगा करके ही प्रयोग कर देते हैं अब वो सब लुप्त हो गए हैं केवल आप वेद मंत्रों में स्वर लगे हुए आपको दिखाई देते हैं और आजकल जो पुस्तिकाएं है, छापते हैं लोग पुस्तक छापते हैं जो वेद मंत्रों को लिख करके संध्या के या हवन मंत्र या अलग अलग कुछ पुस्तकें लिखते हैं उनमें स्वर लगाते भी नहीं आजकल वो भी स्वर नहीं लगाते वैसे लगाना चाहिए ये कठिन काम है कठिन मान करके छोड़ देते हैं लेकिन लगाना चाहिए पर मेल वेद आप देखेंगे उसमें स्वर लगा हुआ आपको दिखाई देगा तो रूप से तीन होते हैं तो उन तीन स्वरों में पहला स्वर है उदाओत। उदाओत है श्वर। में में पर उदा ये है य अक्षर ये स्वर स्वरों स्वे उदात्त अनुदात् स्वरम् व्यञ्जनो में हो व्यञ्जनोीचे जो स्वर चिह्न दिखा देते वो व्यञ्जनो स्वरं के हते क्यं व्यञ्जन स्वरों से युक्त नहीं होते हैं वहां उन व्यंजनों में जो स्वर लगे हुए होते हैं मिले हुए होते हैं उन स्वरों के ही होते हैं उदात्त की परिभाषा यहां पर की है महर्षि पानी में उच्चई रुदात्त यह उच्चई जो है अव्यय शब्द है इसका रूप नहीं चलता है और उदात्त यह प्रथमा विभक्ति का एक है उदात्त उच्च रुदात्त यानी उच्चई ही मोटा इसका अर्थ है उदात्त को ऊंचे स्वर से बोला जाता है जो उदात्त स्वर है उसको ऊंचे स्वर से बोला जाता है उच्चय का मतलब है ऊंचा ऊंचे स्वर से बोला जाता है या ऊंचा का मतलब बहुत जोर से ऐसा इसका भी प्राय नहीं है यहां कंत से अभिप्राय है उच्चय का मतलब है कंत से अभिप्राय है जिसको तीक्षण वर्ण आप बोल सकते हैं तीखा जिसको आप बोलते हैं रुक्ष जिसको आप बोलते हैं और एक मोटा स्वर आप बोलते हैं ना जैसे गाने वाले पद्मान जी इस विषय में जानती होंगी आ, तो होंगी क्या वो तो जानती है वैसे आ, मोटा स्वर पतला स्वर जो पतला स्वर होता है उसको उदात्त कहते हैं मोटे स्वर को अनुदात्त कहते हैं और इन दोनों स्वरों को जब मिलाते हैं तो वो स्वरित कहलाता है तो ऊर्धव गति से जो स्वर का उच्चारण होता है उसको उदात कहते हैं यहां पर इतना ही लिखा है लेकिन इस सूत्र पर महाभाष्यकार महर्षि पतंजलि ने लिखा है उसको समझने का प्रयत्न करेंगे आ, आगे चल करके हम व्याकरण में पढ़ेंगे इसको पर अभी केवल इतना ही समझना है मैं जो बोलता हूं उसको समझने का प्रयत्न करिए महाभाष्यकार ने क्या लिखा है उदार्त के बारे में वो लिखते हैं आयामो दारुण्यम आयामो दारुण्यम अनुथा खेती उच्च करा शब्द से महाभाष्यकार का वचन है आयामो दारुण्य अणुता खच्चक शब्द सेलशब्दे आयाम प्रथम विभक्तिवचने आया आयाम कहते हैं निग्रह संकुचित करना किसको संकुचित करना गात्र गात्र कहते हैं अंगों को शरीर के अंगों को शरीर के अंगों को संकुचित करना जब उदात्त वर्ण का उच्चारण होता है जिस स्वर में उदात्त बोलना होता है जब उसको बोला जाता है तो शरीर के जो हमारे अवयव है वह थोड़ा संकुचित होते हैं सुकड़ते हैं जिसको आप कह सकते हैं इसको कहते हैं आयाम दारुण्यम दूसरा शब्द है दारुण्यम यह भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है नपुंसक लिंग में है दारुण्यम दारुण्यम का अर्थ होता है रुक्षता तीक्षणता जब वो अंगों को हम संकुचित करते हैं विशेषकर मुख को स्वर्यंत्र को जब संकुचित करते हैं तो तीक्षण तीखा वर्ण बाहर निकल के आता है वर्ण में रुक्षता आती है अगला शब्द है अणुता अणुता खसिया खा कहते हैं मुख को और ष्ठी विभक्ति के एक वचन है खसिया मुख को अणुता यानी संवृत्तता उसको संकुचित करना उच्चकरी शब्द दिया यह ऊर्ज गति से ऊंचे स्वर से बोला जाने वाला शब्द है उसको उदात कहते हैं जब उदात्त तो शरीर वर्ण का उच्चारण हम करते हैं थोड़ा वो सुकुड़ते हैं संकुचित होते हैं जो वर्ण निकलता है वो रुक्ष होकर के निकलता है तीक्षण होकर के निकलता है और जो हमारा कंठ है गला है वो संकुचित होता है सुकड़ता है ऐसा जब शरीर के अवयव इस रूप में बन जाते हैं तब वो वर्ण निकलता है उसको उदात्त कहते हैं तोड़ा गया इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इनका प्रयोग में नहीं लाते है ना इसलिए आपको स्पष्ट नहीं हुआ जैसे आप आ, आ, किसी वर्ण को बोलेंगे स्वर को जैसे मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान समझने का प्रयत्न करिए ठीक है आपको बोल करके देखना होगा कि आपकी शरीर की स्थिति क्या बन रही है कंठ की स्थिति क्या बन रही है वो पकड़ में आएगा सूक्ष्मता से बोल बोल करके अभ्यास करके देखना होगा तो उच्चात का अर्थ हो गया है जो जहां से ये वर्ण निकलते हैं स्वर अलग अलग स्थानों से ये वर्ण निकलते हैं स्वर हमारे मुख के अंदर अलग अलग स्थानों से ये वर्ण निकलते हैं वहां उस, उस, उस स्थान में थोड़ा सा ऊर्ध गति होती है वहां पर एक तो समान गति होती है एक ऊर्ध् गति होती है एक नि, निचली गति होती है नीचे की गति निचली गति ऊर्ध गति से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है उस वर्ण के उच्चारण में शरीर के अवयव सुखड़ते हैं कंठ संकुचित होता है वर्ण थोड़ा तीक्षणता को लेकर के निकलता है ऐसे वर्ण को उदात्त कहते हैं अगला सूत्र है नीचे रनुदात नीचे रनुदात बिल्कुल उस, उस उदात का अपोजिट है यह नीचे रनुदात नीचे ही, नीचे ही तो नीचे अनुदाता का मतलब यह अर्थ होगा नीचे भागों से बोले जाने वाला वर्ण यानी नीचे स्वर से बोला जाने वाला जो वर्ण है वो अनुदात होता है इसके लिए महृष्टि पतंजलि लिखते हैं अन्वव सर्गो अन्वव सर्गो मार्दव उखस्य नीची करानी शब्द से अन्व सर्ग प्रथमा विभक्ति के अनव सर्ग अन सर्ग का अर्थ होता है शिथिल करना शरीर के अंगों को ढीला छोड़ना ऐसा स्वर जब उस स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमारे शरीर के अंग जो है अवयव जो है वो ढीले होते हैं शिथिल होते हैं और मार्दवम मारदवम का होता है मृदुता स्वर में स्निग्धता आती है मृदुता आती है, कोमलता आती है उ और खसिया यानी मुख मुख जो है उड़ुता यानी खुल जाता है कंठ जो है वो संकुचित नहीं होता फैलता है खुल जाता है कंठ फैलता है तो जिस स्वर को बोलते समय शरीर के अवयव शिथिल होते हैं जिस स्वर को बोलते समय मृदुता आती है स्निग्धता आती है जिस स्वर को बोलते समय कंठ खुल जाता है फैलता है उसको अनुदाप्त कहते हैं यह अनुदाप्त की परिभाषा होगी आगे देखिए स्वरित को समाह समाहत समाह में प्रथम विभक्ति का एक वचन है और स्वरिता में भी प्रथम विभक्ति का एक वचन है समाहार का अर्थ होता है मिलना मिला मिलात को समाहार कहते हैं और उदात और अनुदात के बाद में ये सूत्र है तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं कही है किसका समाहार है किसका मिलना है तो ऊपर से अनुवृत्ति हमको लानी है यानी ऊपर का जो वचन है उदात और अनुदात उन दोनों को इसमें लाना है इन दोनों के समाहर को स्वरित कहते हैं यानी ऐसा स्वर ऐसा वर्ण जिस वर्ण में कुछ मात्रा उदात की है और कुछ मात्रा अनुदात की न तो वो पूरा उदात है ना पूरा अनुदात है समझने का कर प्रयत्न करना ऐसा वर्ण ऐसा स्वर है जिसके उच्चारण करते समय ना तो पूरा उदात्त निकलता है ना पूरा अनुदात निकलता है दोनों मिले हुए होते हैं उदात भी मिला हुआ होता है और अनुदात भी मिला हुआ होता है तो उदात अनुदात जिस स्वर में मिला हुआ रहते हैं या मिले हुए रहते हैं उसको स्वरित कहते हैं बस ये इसको समझना है स्वामी जी लिखते हैं उदात्त और अनुदात स्वरों को मिलाकर बोलना स्वरित कहाता है जब किसी स्वर को बोलते हैं तो उसमें उदात का अंश और अनुदात का अंश दोनों मिले हुए रहते हैं उसी वर्ण को स्वरित कहते हैं अब देखिएगा तीन स्वर आपके सामने आए हैं उदात अनुदात और स्वरित बोलते समय तो पता लगता है यदि नहीं बोलेंगे तो हमें पता नहीं लगेगा कौन सा स्वर उदात्त है कौन सा स्वर अनुदात है कौन सा स्वर स्वरित है बोलेंगे तो पता लगता है लेकिन लिखे हुए को देखकर के आपको पता नहीं लग पाएगा कि यह अक्षर उदात्त है यह अक्षर अनुदात है यह अक्षर स्वरित है मान लीजिएगा आपने व्याकरण पढ़ लिया है व्याकरण शास्त्र आपको आता है व्याकरण आप जानते हैं तो किसी शब्द को देख करके आपको पता लग जाएगा कि इस शब्द में अमुक वर्ण उदात्त है अमुक वर्ण अनुदात है अमुक वर्ण स्वरित है उसमें कोई चिन्ह ना भी लगा हो तो पता लग जाएगा परंतु किसी ने व्याकरण नहीं पढ़ा है उसको भी पता लगे कि यह वर्ण उदात है यह वर्ण अनुदात है यह वर्ण स्वरित है तो उसके लिए लिपिकारों ने कुछ चिन्ह बनाए उदात के लिए कि कोई चिन्ह नहीं बनाया उदात वर्ण के लिए चिन्ह नहीं बनाया अनुदात के लिए चिन्ह बनाया है और स्वरित के लिए चिन्ह बनाया है तो जो खड़ी रेखा है आप मंत्रों को देखेंगे आपके सामने कोई पुस्तक हो वेद मंत्रों की कोई पुस्तक हो उसमें मंत्रों के ऊपर नीचे रेखाएं होंगी उनको आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा जो खड़ी रेखा है उसको स्वरित कहते हैं और जो आड़ी रेखा है नीचे वर्ण के ऊपर खड़ी रेखा होती है वो स्वरित चिन्ह से युक्त है और अक्षरों के नीचे जो आड़ी रेखा है उसको अनुदात कहते रखिएगा उदात के बाद अनुदात होता है उदात्त के बाद अनुदात हो जाता होता है और उस अनुदात के, के बाद स्वरित होता है उदात्त के बाद अनुदात होता है और अनुदात के बाद स्वरित होता है एक बड़ा शब्द है मान लीजिएगा एक बड़ा शब्द है आ, राजेश जी ने वैसे मंत्र लिखा है यहां पर आप स्क्रीन पर देखेंगे मीरे पुरोहितम यज्ञ देव मृतम होता रत्न धातम अब अंतिम शब्द देखिए रत्न धातम को पूरा दिख नहीं रहा है ये पर स्वरित के बाद में एक मां है अंतिम मां तो हलंत है यानी उसमें स्वर नहीं है लेकिन माँ में स्वर है और ता में ऊपर उन्होंने स्वरित चिन्ह लगाया ऐसा ही है ना राजेश जी ओम भगवान हाँ तो स्वरित चिन्ह के बाद में मां के ऊपर कोई स्वर नहीं है पर उसको उदात्त नहीं समझना स्वरित के बाद में चिन्ह नहीं लगाते उसको एक श्रुति कहते हैं उसको कहते हैं एक श्रुति एक श्रुति करते हैं स्वरित के बाद जो वर्ण आते हैं उनको एक समी में बोलना होता है यानी ना तो उदात्त के रूप में बोलना होता है ना अनुदात के रूप में बोलना होता है और न स्वरित के रूप में यानी बिना स्वर के उनको बोलना होता है स्वरित के बाद में जो स्वर आते हैं वो एक आए दो आए तीन आए या पांच आए जितने भी स्वर आ जाए उनमें स्वर नहीं लगाते हैं। उसको कहते हैं एक श्रुति स्वरित वर्ण के बाद में जो स्वर है यानी चाहे वो अकार है इकार है उकार है रिकार है एक है उन सभी अचों को उदात अनुदात् स्वरित के रूप में नहीं बोलना है उसको एक श्रुति में बोलना है यानी एक समान बोलना है यानी बिना उदात अनुदात स्वरित के बोलना है स्वरित से पहले अनुदात होता है नीचे आड़ी रेखा है और उस अनुदात से पहले उदात होता है ये नियम है आप आगे पढ़ेंगे व्याकरण में अभी जैसे ही अष्टाध्याय आपकी प्रारंभ हो जाएगी तो आप ये सब पढ़ेंगे सब समझेंगे किसी को यह बातें समझ में नहीं आ रहे हैं तो वो चिंता ना करें अपने आप बाद में समझ में आ जाएंगे क्योंकि जो व्यक्ति जिस बात को पहली बार सुनता है तो उनको पहली बार समझ में नहीं आती है वो बात दूसरी बात दूसरी बार तीसरी बार कभी ना कभी जरूर आ जाएगी पर इतना ही समझना है जैसा मैं बता रहा हूं उतना ही अगर आप समझने का प्रयत्न करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी उदात का कोई चिन्ह नहीं होता है अनुदात का आड़ी रेखा होती है और स्वरित का खड़ी रेखा होती है पहला अक्षर आपको अगर बिना चिन्ह का दिखता है उसके तुरंत बाद वाल अक्षर आढ़ी रेखा में दिखता है तो समझ लेना आढ़ी रेखा वाले पहला अक्षर जो है उदात्त है फिर उस आढ़ी रेखा के बाद में तुरंत स्वरित दिखता है आपको खड़ी रेखा तो समझ लेना खड़ी रेखा वाला जो स्वर है अच्छ है वो स्वरित है और स्वरित के बाद में उसी एक ही शब्द में उस एक ही शब्द में स्वरित के बाद में यदि कोई चिन्ह नहीं है तो समझ लेना वो बिना स्वरों के है यानी बिना उदात अनुदात स्वरित के हैं उनको हम एक के नाम से बोलते हैं एक का मतलब श्रुति का मतलब सुनना और एक का मतलब एक समान एक समान सुनाई देता है यानी एक समान ही बोलना है उन वर्णों को उसमें रुक्षता नहीं लाना उसमें मोटापन नहीं आना एक जैसा एक सरीखा बोलना है यह है एक श्रुति उदात अनुदात और स्वरित अब आप में से किसी को समझ में कोई बात नहीं आई हो तो पूछ सकते हैं पादी। धा, रत्मा धातम त के ऊपर त्वरित बना हुआ है हाँ जी और ना मा के नीचे अनुदात लेटी रेखा है रत्मा ना के नीचे ना के नीचे अनुदात है हाँ जी अनुदात है अच्छा है। तो त में कोई मात्रा नहीं है वह उदात्त हो गया हाँ जी हाँ जी वो मेरे को आ, आ, मूल देखना पड़ेगा मूल मेरे सामने नहीं है और इनका आ, जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ मेरे को बहुत राजे जी ये आ, अक्षरों को बड़ा करने के लिए कौन सा आ, इसमें करना है व्यू में जाकर के या कहा टूल्स में जाकर के नहीं इसको नहीं रहते? कर सकते मुझे लगता है कि सीधा डिस्प्ले का ही रेजोल्यूशन चेंज करना पड़ेगा क्या आ, डिस्प्ले का रिजोल्यूशन है ना हाँ हाँ उसको ही चेंज स्काइप में आ, कम ज्यादा नहीं होता फॉन्ट अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है अच्छा डिस्प्ले में जाकर के करना होगा पर आ, ना करे क्यूँकी बड़ा हो जाएगा फिर हाँ ठीक है कोई बात नहीं मेरे को यह दिख नहीं रहा है मंत्र में मेरे को मूल देखना पड़ेगा वहां मूल में क्या है बस इतना मोटे तौर पर आप इतना समझ लीजिएगा अभी कि उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता है उसके बाद तो होता है वो आढ़ी रेखा में होता है और अनुदात के तुरंत बाद में स्वरित होता है और उस स्वरित के स्वरित के चिन्ह को ऊपर खड़ी रेखा कहते हैं और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि आड़ी रेखा होती है लगातार एक दो तीन चार आड़ी आड़ी रेखाएं होती हैं, यानी सभी अनुदात होते हैं वो अलग अलग नियमों के अनुसार अलग अलग बनते जाते हैं ये मोटा आपको बताया है मोटा स्वरूप आपके सामने रखा है आप ये नहीं समझना कि हमेशा ऐसा ही होता है इसमें नियम बदलते रहते हैं अलग अलग कारणों से जब आप में पढ़ेंगे ये सब बातें समझ में आ जाएंगे हाँ ये रेणु जी समझ में आ रहा है ठीक है तो हमने आज जो समझने का प्रयत्न किया स्वर किसे कहते हैं स्वर की क्या परिभाषा है स्वर में क्या धातु है उसका क्या अर्थ है मात्रा किसको कहते हैं हरस्व दीर्घ प्लु किसे कहते हैं और उदात्त किसे किसे कहते हैं अंगात्त किसे कहते हैं स्वरित किसे कहते हैं इन सब बातों को आज हमने समझने का प्रयत्न किया है इनको अच्छी तरह अभ्यास करिएगा यह बहुत आपको यह बहुत आपको लाभ देगा जितना आप इसको अच्छी तरह समझेंगे पढ़ेंगे व्याकरण में बहुत लाभ देगा आपको अभी आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन व्याकरण पढ़ते समय इसकी बहुत जरूरत पड़ती है वर्णोच्चारण शिक्षा की शिक्षा शास्त्र की पग पग पर पदे पदे आपको ये आ, काम आएगा इसलिए इसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा और बुद्धि में बिठाइएगा अगर कि इस, इसको स्मरण कर सकते हो तो स्मरण कर लीजिएगा जिनको नहीं होता वो चिंता नहीं करे लेकिन बार बार पढ़ेंगे तो अपने आप स्मरण हो जाएंगे एक होता है समय निकाल करके बैठना की मैं याद करूं एक यह प्रक्रिया है और दूसरी प्रक्रिया है इसको बार बार दोहराइए रिवाइज करिएगा बार बार इसको देखिएगा तो अपने आप याद हो जाएंगे इसके लिए अलग टाइम निकाल करके याद करना एक बात और दूसरी बात इसको बार बार देखेंगे तो बार बार देखेंगे तो अपने आप याद हो जाएंगे याद ना भी हो तो ये आपके सामने दिमाग में रहेंगे तो तुरंत समझ में आएगा जहां भी ऐसा प्रसंग आएगा तो आप झट उसको समझ लेंगे क्योंकि आप बार बार उसको देखते हैं इसको जितना भी टाइम मिले आपको बीच बीच में चाहे पांच मिनट मिले दो मिनट मिले तो इसको मन में लाकर करके विचार कर लीजिएगा तो जितना अधिक इसको बुद्धि में बिठाएंगे उतना ही अधिक लाभ आपको आगे चल करके होगा तो इसको यहीं पर विराम देते हैं इतना ही रखते हैं कल विचार करेंगे आगे का पाठ ओ...